महाभारत शांति पर्व शांतिपर्व एक्यधिक्शतमोध्याय धर्मर्म के स्वरूप का निर्णय युधिष्ठिर्वाच इमें वै मनवासर मे धर्म प्रतिशंकता कय धर्म कुतो धर्म तन्मे ब्रूहि पिता युधिष्ठिर ने पूछा पितामह ये सभी मनुष्य प्राय धर्म के विषय में संशयशील हैं अतः मैं जानना चाहता हूँ कि धर्म क्या है और उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है यह मुझे बताइए धर्म स्वयं कि मार्थो पिवा भवेत धर्म तन्मे पिता पितामह इस लोक में सुख पाने के लिए जो कर्म किया जाता है वही धर्म है या परलोक में कल्याण के लिए जो कुछ किया जाता है उसे धर्म कहते हैं अथवा लोक परलोक दोनों के सुधार के लिए कुछ किया जाने वाला कर्म ही धर्म कहलाता है यह मुझे बताइए भीष्मेदा त्रिविधम धर्म लक्षणम चतुर्थम अर्थमित्याहो कवियो धर्म विस्म जी कहते हैं वेद स्मृति और सदाचार ये तीन धर्म के स्वरूप को लक्षित कराने वाले हैं कुछ विद्वान अर्थ को भी धर्म का चौथा लक्षण बताते हैं धर्म तरा वरि लोकयात्रार्थमेवेह धर्म से शास्त्रों में जो धर्मानुकूल कार्य बताए गए हैं उन्हें ही प्रधान एवं अप्रधान सभी लोग निश्चित रूप से धर्म मानते हैं लोक यात्रा का निर्वाह करने के लिए ही महर्षियों ने यहां धर्म की मर्यादा स्थापित की है उभ्यत्र सुखोदर क इ पर चलभ्वा नुणम धर्म पाप पापीन युझ्यते धर्म का पालन करने से आगे चलकर इस लोक और परलोक में भी सुख मिलता है पापी मनुष्य विचार पूर्वक धर्म का आश्रय न लेने से पाप में प्रवृत्त हो उसके दुख रूप फल का भागी होता है न च पापकृत पापा मुचेदापदी अपी यथा धर्म धर्म सेवाचार तमेंवाश्रित भोच्य से पापाचारी मनुष्य आपत्ति काल में कष्ट भोगकर भी उस पाप से मुक्त नहीं होते और धर्म का आचरण करने वाले लोग आपत्ति काल में भी पाप का समर्थन नहीं करते हैं आचार अर्थात शौचाचार सदाचार ही धर्म का आधार है अतः यदि तुम उस आचार का आश्रय लेकर ही धर्म के यथार्थ स्वरूप को जान सकोगे यथा धर्म समावेष्टो धनम गृह तरह जैसे चोर धर्म कार्य में प्रवृत्त होकर भी दूसरों के धन का अपहरण कर ही लेता है और अराजक अवस्था में पराये धन का अपहरण करने वाला लुटेरा सुख का अनुभव करता है यदास्य यदा तर तथा राजते तदा तेहते ते ये वही तुष्टा तो स्वीर्धन तो परंतु जब दूसरे लोग उस चोर का भी धन हर लेते हैं तब वह चोर भी प्रजा की रक्षा करने और चोरों को दंड देने वाले राजा को चाहता है उसके आवश्यकता का अनुभव करता है उस अवस्था में वह उन पुरुषों के समान बनने की इच्छा करता है जो अपने ही घर से संतुष्ट रहते हैं दूसरों के धन पर अपने ही धन से संतुष्ट रहते हैं दूसरों के धन पर हाथ लगाना पाप समझते हैं अभी तुचिरभि राज द्वार असंकित नहीं दुश्चरित किंचन अंतरात्मन पश्यति जो पवित्र हैं जिसमें चोरी आदि के दोष नहीं है वह मनुष्य निर्भय और निशंक होकर राजा के द्वार पर चला जाता है क्योंकि वह अपने अंतरात्मा में कोई दुराचार नहीं देखता है सत्यस्य से वचनम साधु न सत्याते परम सत्ये नृतम सर्व सर्वम सत्ये प्रति सत्य बोलना शुभ कर्म है सत्य से बढ़कर दूसरा कोई कार्य नहीं है सत्य ने ही सबको धारण कर रखा है और सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है अपे पाप कृतो रौद्रा सत्यम करथक् पृथं अद्रोहम अभी संवाद प्रवर्तंत तदाश्रया क्रूर स्वभा वाले पापी भी पृथक पृथक सत्य की शपथ खाकर ही आपस में द्रोह या विवाद से बचे रहते हैं इतना ही नहीं वे सत्य का आश्रय देकर सत्य की ही दुहाई देकर अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त होते हैं जो ते चैन विथोदित निति धर्म सनातन वे आपस की शपथ को भंग कर दे तो निसंदेह परस्पर लड़ भिड़ कर नष्ट हो जाए दूसरों के धन का अपहरण नहीं करना चाहिए यही सनातन धर्म है मनन्ते बलवंतस्तम दुर्बल ही संप्रवर्तित यदान यौर्बल्यम न थाम रोचते कुछ बलवान लोग बल के घमंड में नास्तिक भाव का आश्रय लेकर धर्म को दुर्बलों का चलाया हुआ मानते हैं किंतु जब भाग्यवश वे भी दुर्बल हो जाते हैं तब अपनी रक्षा के लिए उन्हें भी धर्म का ही सहारा लेना अच्छा पड़ता है न हिंतम बलवंतो भवंते सुख नोप तस्मा घनाजे बुद्धि न का जाते कदाचद संसार में कोई भी न तो अत्यंत बलवान होते हैं और न बहुत सुखी ही इसलिए तुम्हें अपने बुद्धि में कभी कुटिलता का विचार नहीं लाना चाहिए असाधुभ्यो न भयम न चौरेभ्यो नाजत अकंचि कस्यकुर्वर्भय सुचिरा वसेन जो किसी का कुछ बिगाड़ता नहीं है उसे दुष्टों चोरों अथवा राजा से भय नहीं होता शुद्ध आचार विचार वाला पुरुष सदा निर्भय रहता है। हैचरितम पापं अन्यत्र अनुपस्ती गांव में आए हुए हिरण की भांति चोर सबसे डरता रहता है वह अनेकों बार दूसरों के साथ जैसा पापाचार कर चुका है दूसरों को भी वैसा ही पापाचारी समझता है मुद्रत सुचरभ्य सर्वतों निर्भय सता नहीं दुश्चरितम कंचन ने सुप्यति जिसका आचार विचार शुद्ध है उसे कहीं से कोई खटका नहीं होता वह सदा प्रसन्न एवं सब ओर से निर्भय बना रहता है तथा वह अपना कोई दुष्कर्म दूसरों में नहीं देखता है धातव्यम धर्म भूत हितेते धनयुता कृपण ही सम प्रवर्तितम समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले महात्माओं ने दान करना चाहिए ऐसा कहकर इसे धर्म बताया है परंतु बहुत से धर्मान उसे दरिद्रों का चलाया हुआ धर्म समझते हैं यदा यदान्यतिकारण्यम अथय शाम्बे बरोते नाशत्यंतम धनवंतो भवंति सुखिनो पिबा परंतु यदि भाग्यवश में भी निर्धन या दर दर के भिखारी हो जाते हैं उस समय उनको भी यह धर्म उत्तम जान पड़ता है क्योंकि कोई भी न तो अत्यंत धनवान होते हैं और न अतिशय सुखी ही हुआ करते हैं अतः धन का अभिमान नहीं करना चाहिए यदअ्यय विहित आत्मन कर्म पुरुष न तत्परे सुकुर प्रेमात्मन मनुष्य दूसरों द्वारा किए हुए जिस व्यवहार को अपने लिए वांछने नहीं मानता दूसरों के प्रति भी वह वैसा बर्ताव न करे उसे यह जानना चाहिए कि जो व्रताव अपने लिए अप्रिय है वह दूसरों के लिए भी प्रिय नहीं हो सकता योदुपत्ति सी भक्त मर्ति यदन यदन्यस्य ततः कुरयान अमृत में जो स्वयं दूसरे के घर में उपपत्ति अर्थात जार बनकर जाता है पराई स्त्री के साथ अभिचार करता है वह दूसरे को वैसा ही कर्म करते दे किससे क्या कह सकता है यदि दूसरे की उसी प्रवृत्ति के कारण वह निंदा करे तो वह पुरुष उसकी निंदा को नहीं सह सकता ऐसा मेरा विश्वास है जीवितम स्वयं चे छेद कथम शोन्यम प्रघात यदा यदात्मन चेक्ष तत्पर चिंत जो स्वयं जीवित रहना चाहता हो वह दूसरों के प्राण कैसे ले सकता है मनुष्य अपने लिए जो जो सुख सुविधा चाहे वही दूसरों के लिए भी सुलभ कराने की बात सोचे अतिरिक्त संविभे दोगेरनियान किंचना एक तस्मा कारण धात्रा कुशीद्रवर्ति जो अपनी आवश्यकता से अधिक हो उन भोग पदार्थों को दूसरे दीन दुखियों के लिए बांट दें इसलिए विधाता ने सूद पर धन देने की वृत्ति चलाई है यशम स्तु देवा समय संतिष्ठे तथा भवे अथवा लाभ समय स्थिति धर्मे पिशोवनाम जिस सन्मार्ग या मर्यादा पर देवता स्थित होते हैं उसी पर मनुष्य को भी स्थिर रहना चाहिए अथवा धन लाभ के समय धर्म में स्थित रहना भी अच्छा है सर्व प्रियातम धर्म आहुर्मन हीषिन्ह पश्चेतम लक्षणोदेशम धर्माधर्म ही युधिष्ठिर युदेटिर। सबके साथ प्रेम पूर्ण बर्ताव करने से जो कुछ प्राप्त होता है वह सब धर्म है ऐसा मनीषी पुरुषों का कथन है तथा जो इसके विपरीत है वह अधर्म है तुम धर्म और अधर्म का संक्षेप से यही लक्षण समझो लोकसंग्रह संयुक्त विधात्रा विहतम पुरा सुरजधर्मात सतांतरित उतम विधाता ने पूर्व काल में सत्पुरुषों के जिस उत्तम आचरण का विधान किया है वह विश्व के कल्याण की भावना से युक्त है और उससे धर्म एवं अर्थ के सूक्ष्म स्वरूप का ज्ञान होता है धर्म लक्षण मातम ए तत्तम तस्मा तनाजवे बुद्धे ने कार्या जब मैंने तुमसे धर्म का लक्षण बताया है अतः तुम्हें किसी तरह कुटिल मार्ग में अपने बुद्धि को नहीं ले जाना चाहिए इतिश्री महाभारत शांति परवड़ी मोक्ष धर्म परवड़ी धर्म लक्षण एकोनष्टिक दि सप्तमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में धर्म का लक्षण विषयक दो अध्याय पूरा हुआ